सर गलती होगी गलती होगी सर अब कभी नहीं होगा ऐसा सर, प्लीज सर हमें छोड़ दो चाहो तो सर कुछ पेनल्टी लेनी हो तो वो भी हम देने को तैयार हैं। बट प्लीज सर हमें जाने दो पेनल्टी भरेगा साले विक्रांत ने गुस्से से जमीन पर थूकते हुए कहा तुम लोग साले रोड पर किसी को ढंग से नहीं चलने देते अगर तेरे पीछे वाले को, को कोई इमरजेंसी हो तो कोई तमीज नहीं है चलने की हर सेंटेंस के साथ ही विक्रांत बिना शर्ट वाले आदमी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़े जा रहा था इसके बाद विक्रांत गन लेकर ग्रुप की लड़की के पास पहुंचा और फिर उसके माथे पर बंदूक रखते हुए बोला हाँ मैडम तुम्हें मिडिल फिंगर दिखाने का बड़ा शौक है ना न, न, नहीं सर सॉरी सर गलती होगी वो लड़की भी फक, फपक कर रोने लग डर के मारे उसके भी पसीने छूटने लग नैना विक्रांत को ऐसा कुछ करने से रोकना चाह रही थी वो आगे बढ़ते हुए विक्रांत को मना करना चाहती थी लेकिन विक्रांत तो इस वक्त मानो पागल हो रखा था कोई बात नहीं रोना बंद करो टेंशन लो। आज के बाद तुम किसी को भी मिडिल फिंगर दिखाने लायक नहीं विक्रांत के, के, के हाथ से गन छीनने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन विक्रांत ने उसे डांटते हुए दूर हटने के लिए, के लिए कह दिया फिर विक्रांत ने उस लड़की के माथे पर गन सटाए हुए ही कहा अब चलो फटाफट अपनी मिडिल फिंगर तोड़ दो क्या नैना चौक उठी विक्रांत विक्रांत सर सर आपको नहीं लगता कि हम अब कर रहे है परेशानी पर हो सकती है उसने को सर कर कर दिया। बहुत ज्यादा हो रहा है हाँ विक्रांत शैतानों की तरह हंस पड़ा और फिर एक झटके में ही उसने उस लड़की की मिडिल फिंगर को पकड़ कर तोड़ डाला लड़की दर्द के मारे चीखने लगी तभी विक्रांत ने उस बिना शर्ट वाले आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच कर दिया वो कार के दरवाजे से जाकर भिड़ गया तुम पागल हो चुके हो बिल्कुल पागल नैना बोल उठी भले ही वो बहुत गुस्से वाली थी और बात बात में लोगों की हड्डियां तोड़ देती है लेकिन आज विक्रांत का ये रूप देखकर वो भी बिल्कुल परेशान हो उठी लड़की सुन विक्रांत ने जिस लड़की की अभी उंगली तोड़ी थी उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ा मैंने तेरी मिडिल फिंगर तोड़कर समझ ले तेरे लिए यही अच्छा काम किया वरना तू सबको ऐसे ही मिडिल फिंगर दिखाती रहेगी तो फिर तेरे लिए ही दिक्कत खड़ी हो सकती है पता चला कभी किसी ने तुझे इसकी वजह से मार दिया तो विक्रांत ने फिर से पागलों की तरह हंसते हुए कहा उसने तुरंत ही उन लोगों की कार खोलकर उसमें से ड्रग्स का एक पैकेट बाहर निकाल लिया नैना अब क्या कहती हो पुलिस बुला लें विक्रांत ने ड्रग्स के पैकेट को नैना को दिखाते हुए कहा नैना सन्न रहेगी उसे समझ नहीं आयांत को गाड़ी में रखे ड्रग्स का पता कैसे चला। वो आवाक अपने पिछले जन्म में इन्वॉल्व रहता था तो उसे इस बात का बहुत एक्सपीरियंस था कि किसके पास ड्रग्स हो सकता है और किसके पास नहीं जब उसने इस बिना शर्ट वाले आदमी को और उसके ग्रुप की लड़की को मिडिल फिंगर दिखाते हुए देखा था तभी उसने अंदाजा लगा लिया था कि इन लोगों के पास जरूर ड्रग्स है और फिर उसे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि ये लोग गाड़ी में ड्रग्स कहाँ छुपा सकते हैं इसीलिए उसने एक झटके में उनके छुपाए हुए ड्रग्स को बाहर निकाल लिया ड्रग्स देखकर नैना को तसल्ली हुई कि चलो कम से कम विक्रांत ने जो गन चलाई थी वो वेस्ट नहीं गया लेकिन फिर भी उसने इन लोगों के साथ जो क्रूरता की थी उसे कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता है विक्रांत और नैना ने गाड़ी में रखी हथकड़ियां निकालकर उसे इन पांचों को पहना दिया उसके बाद इन सभी को पुलिस कार में ठूस दिया बधाई नैना मैडम आपने तो नींद में रहते हुए कहाना ने भी भी बेहद गुस्से में कहा तुमने मेरी गन लेने की हिम्मत कैसे की अगर मैं कम्प्लेन कर दू ना तो फिर तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी कम्प्लेन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु करो जाओ विक्रांत ने हंसते हुए लेकिन फिर भी मैं सबको सच्चाई बता दूंगा कह दूंगा की तुमने ही मुझे शूट करने का ऑर्डर दिया था नैना बस गुस्से से भरी नजरों से विक्रांत को देख कर गई। इस वक्त ये पांच लोग ना होते तो पक्का था कि नैना विक्रांत का मुंह तोड़ कर रख देती ए, अच्छा नैना तुम्हें तो नहीं लगता अब कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। विक्रांत ने पूछा नैना बिना कुछ बोले और विक्रांत की तरफ एक नजर डाल कर रह गयी अरे तुम मेरे तांत्रिक दोस्त के बारे में जानती हो ना विक्रांत कोई बकवास नहीं नैना गुस्से ऐसी विक्रांत को घूरते वेगा अरे सुनो मेरे दोस्त ने बताया कि इन लोगों का कनेक्शन जरूर बैंक की रॉबरी केस से है तुम देख लेना कि जरूर हमें इन लोगों के थ्रू बैंक के लुटेरों को पकड़ने में मदद मिलेगी वहाँ क्या बात है विक्रांत तुम तो बड़े जीनियस हो विक्रांत ने दांत पीसते हुए कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बोलना बकवास बंद करो मैं बकवास कर रहा हूँ विक्रांत ने कहा तो फिर चलो शर्त लगा लो अच्छा नैनान व्यंग्यात्मक लहजे में कहा ठीक है अगर इनका कनेक्शन बैंक रॉबरी केस ऐसी निकल गया तो फिर मैं तुम्हारे गाल पर किस दूंगी लेकिन अगर नहीं निकला तो फिर अपना मुंह तोड़वाने के लिए तुम तैयार रहना ठीक है ओके okay, बिल्कुल ठीक है मैं भी यही शर्त रखने वाला था विक्रांत ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा नैना अब तुम्हारे होट बहुत जल्दों को बी रेडी फॉर देट विक्रांत अपने पहले के अनुभव की वजह से श्योर था अदृश्य शक्ति फिर से उसके साथ इतफाक का गेम खेलने जा रही है तो क्यूँकी पहले भी कई बार विक्रांत के साथ ऐसा हो चुका था उसे लगा था की ये पांचों ड्रग्स तस्कर यूं ही उसके हाथ नहीं लगे बल्कि अदृश्य शक्ति ने किसी मकसद से ऐसी भेजा है। जरूर इन लोगों का विक्रांत के केस से कनेक्शन है तभी इन लोगों का सामना इस वक्त विक्रांत से हुआ है। इसी विश्वास में उसने नैना के साथ शर्त लगा लिया था नैना के साथ शर्त लगने के बाद उसने अपना फोन बाहर निकाला और फिर उसमें ऐसी बैंक के रॉबरी केस के सातों संदिग्धों की फोटो इन पांचों ड्रग्स तस्करों को दिखाना शुरू किया विक्रांत ने इन पांचों से उन लोगों के बारे में पूछना शुरू कर दिया नैना उसके ठीक बगल में खड़ी ये सब देख रही थी उसे किसी भी कीमत पर इस बात पर यकीन नहीं था कि ऐसा भी कोई इत्फाक हो सकता है